भागवत महापुराण अष्ट स्कंध अथ पंचदशोध्याय राजा बलि की स्वर्गपरिजय राजजोवाच बल पदत्र धरि कस्मायाचत भुत्ते स्वर कृपण भवन्धतम् राजा परीक्षित ने पूछा भगवान श्रीहरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से तीन पग पृथ्वी क्यों मांगी तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों ए तदेद तुम इक्षाम हो महद कौतूहलिन यज्ञ पूर्ण से बंधनम चाप्य मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है स्वयं परिपूर्ण भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन ये दोनों ही कैसे संबंध संबंध हो हुए हम लोग यह जानना चाहते हैं शोकवाच पराजित स्त्री इंद्रेण राज सर्वात्मान भय भ्रुगुन बलि ने ने ने कहा परीक्षित जब इंद्र बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए तब उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे तम ब्राह्मणा भृगव प्रियमा त्रिनाक विधिना महाभिषेके महान भावाह इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया तथोरत कांचन पट्टनो हयास् हर स्वतुरंग वर्णा ध्वज सिंह नजमानलोतासनादासर्भरिष्टात यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्निदेवता की पूजा की गई तब यज्ञ कुंडों में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली धनु दिव्यं पुरटोपनद्धम तूड़ौ कवचम च दिव्यं पितामहत्य दद चमला मम्ला पुष्पा जलजम च शुक्र सोने के पत्र में मढ़ा हुआ दिव्य धनुष कभी खाली न होने वाले दो अक्षय और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा तो शुक्राचार्य ने एक शंख दिया एवं स विप्राजित योधना प्राण प्रदक्षिणी कृत्या कृत प्रणा प्रहलाद नमस्कार इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्थ वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया अथारुष्य रथम दिव्य भृगुदत्तम तन्नया फिर वे भ्रगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष तलवार तर्कश आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली तब उनकी बड़ी शोभा हुई हे मांगदल मकर कुंडल राजा उनके भुजाओं में सोने के बाजबंद और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे, वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो तुलयूथ दैत्यूथम निवाम उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो, हो लिए ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्ज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को क्षितिज को भस्म कर डालेंगे मृतो विकर्षण महती माश्रिम ध्वज विभु यद्रपुरी धाम कंपय देवरो राजा बल्ली ने इस समय बड़ी आश्री सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सफल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की रम्या रम्यावनोद्यालय श्रीमद्भिर्नंदनादि मधुव्रत देवताओं की राजधानी अमरावती बड़े सुंदर सुंदर नंदनवन आदि उद्यान और उपवन है उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहते रहते हैं मधु लो भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं प्रवाल फल पुष्प और भार शाखा मर हंस सारक्राहंड वकुलाकुलाह कुलाह नलिनो यत्री प्रमदाहताह लाल लाल नए नए पत्तों अलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाए लदी रहती हैं। वहाँ के सरोवरों में हंस सारस चकवे और बतखों की भीड़ लगी रहती है उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती है आकाश गंगया देव्या वृताम परिखभूतया प्राकारेनावरणेना सानोन्नते ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियाँ बनी हुई है रुक्मपट्ट कपाट द्वार स्फटिक गोपुर ज्योष्ट विभक्त प्रमथाम विश्वकर्मा विमिथाम सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मढ़ी के गोपुर नगर के बाहरी फाटक हैं उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है सभा चर प्रथ्याढ़ मढ़े मय ब विद्रोम वेद भी सभा के स्थान खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभामान है दस करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मड़ियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियाँ बनी हुई है सह, वहां की सर्वदा 16 वर्ष की रहती हैं, उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दे दीप्यमान होती हैं, जैसे अपने ज्वालाओं से अग्नि सुर स्त्री केष्ट नव सौगंधिक्रजा योदादाग आवाति मरुता देवांगनाओं के जुड़े से गिरे हुए नवीन सौगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहाँ के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है हेम जाला निर्गछन धूमेना गुरुगंधि पांडुरे प्रतिन मार्गे जानते सुरप्रिया सुनहली शिडकियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकलकर कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है उसी मार्ग से देवांगनाएं जाती आती हैं। मुक्ताविताने महिन मढ़ मकेतु भीम नाना पता का वल भीरावृताम श्रीखंड पारावत वैमानिक स्त्री कलगीत मंगलाम स्थान स्थान पर मोतियों की झाड़ों से सजाए हुए चंदोबे तने रहते हैं सोने की मणि में पताकाएं फहराती रहती हैं छज्जों पर अनेकों झाड़ियां लहराती रहती हैं मोर कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है मृदंग सताल शंखालक सतालुष्टि रूपदेव गीतक मनोरमा स्वयादित प्रभा मृदंग शंख नगारे ढोल वीणा वंशी मंजीरे और ऋष्टिया बजाई बजती रहती हैं गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छठा से छा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है याम न उस पुरी में अधर्मी दुष्ट जीवद्रोही ठग मानी कामी और लोभी नहीं जा सकते जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहां जाते हैं ताम देवधानीम सवरूथनी पती आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम दुंजन भयम इंद्री जोषिताम असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई बले सर्वदेवा तो इंद्र ने देखा कि बली ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए उनसे बोले भगवन भूयान बड़े भगवान मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है नैनम कच्चित मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता ये प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे जीव से दसों दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता क्या कारण है इसके शरीर मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहां से आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है कारणम चाह ब्रह्मवाद भी देव देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा इंद्र मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है भगविधो वर्जय हरि नाशक्तुमता यथा जना सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी तस्मालयुस त्रिवेष्टपम यात कालम प्रतीक्षनोंत शत्रो विपर्य इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्यचक्र पलटेस विप्र बलोर्धर क्योर्जित विक्रम एसापमेल अनुबंधों विनक्षति इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है जब जब उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुनार्थानुदर्शिना त्रिवेष्टपम जगम गिरणा काम ब्रह्मपति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छा रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए रोचन पुरी देवधानीम अधिष्ठा जम जगत्र देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया तम विश्व जैनम शिष्य शिष्य है मेधा अनुव्रत जब बलि विश्वजयी विश्व, विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से सौश्वेध यज्ञ करवाए तत तदनुभावे न भूणत्र की उन यों के प्रभाव से बली की कृति कौमदी तीनों लोकों से बाहर भी दसों दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए भू विजय चिहम श्रिजदेवपलताम इवात्म मनमान महाम ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतकृत सा मानने लगे ये श्रीमद्भागवते महाप्राणे पार सहितायां अष्टम स्कंदे पंचदशोध्याय